महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व द्वांश्धिशतमोध्या शुभाशुभ कर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है इसका प्रतिपादन युधिष्ठिर्वाच यद्यस्ति दत्मेषम तपस्त तथा गुरुण शुश्रूषा तन्में ब्रूहि पितामह युधिष्ठि कह पितामह यदि दान गुरु गुरुशुश्रूषा करने से कोई फल मिलता है तो वह मुझे बताइए अर्थ भीष्म आत्मनर्थ युक्त न पापे निविशते मन सकर्म कलुषम क्ले से महतें भीष्मी ने कहा राजन जब बुद्धि काम क्रोध आदि अनर्थों से युक्त हो जाती है तब उससे प्रेरित हुए मनुष्य का मन पाप में प्रवृत्त होने लगता है फिर वह मनुष्य दोष युक्त कर्म करके महान क्लेश में पड़ जाता है दुर्भिक्षाद दुर्भिक्षम क्लेशात क्लेशम भयात भयम् मृतभ्य प्रमृत जानते दरिद्रा पाप, पाप कर्म करने वाले दरिद्र मानव दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष को क्लेश से क्लेश को तथा भय से भय को पाते हुए मरे हुओं से भी अधिक मृतक तुल्य हो जाते हैं स्वर्गं शुखा स्वर्गं शुखा स्वर्गं जो श्रद्धालु जितेंद्रिय धन संपन्न तथा शुभ कर्म पुराण होते हैं वे उत्सव से अधिक उत्सव को स्वर्ग से अधिक स्वर्ग को तथा सुख से अधिक सुख को पाते हैं व्याल कु दुर्गेशयेश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 प्रियदेवातिथे बदान्या प्रिय साधव क्षेम्यत्मा बता मार्गम आस्ता हस्त दक्षिण जिन्हें देव पूजा और अतिथि सत्कार प्रिय है जो उदार है तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने दाहिने हाथ के समान मंगल कार्य एवं मन को वश में रखने वाले योगियों को ही प्राप्त होने योग्य मार्ग पर आरूढ़ होते हैं उलाकायु धान्यो पुत्यंडा यु पक्षसु तस्ते मनुष्येशा धर्मो न कारण जिनका उद्देश्य धर्म पालन नहीं है ऐसे मनुष्य मानव समाज के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं जैसे धानों में थोथा धान और पक्षियों में सड़ा हुआ अंडा सुशीघ्रम अभिधावत विधानमु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 काल अपने अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान है वह शास्त्र विधान के अनुसार सुरक्षित रहता है उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस प्राणी समुदाय को कर्मानुसार खींच ले जाता है अचोद्यमानी यथा च चला च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 सम्मान अपमान लाभ हानि तथा उन्नति औनति ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पग पग पर प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध भोग के पश्चात पुनः निवृत्त हो जाते हैं आत्मना विहित आत्मना विहित सुखम गर्भसा मुकादाय भोजते पौर्वदिक दुख अपने ही किए हुए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है जीव माता की गर्भसैया में आते ही पूर्व शरीर द्वारा उपार्जित सुख दुख का उपभोग करने लगता है बालोजवा वृद्ध करो ते शुभा शुभम तस्याम तस्याम अवस्थायाम भगते जन्मनि जन्मि कोई बालक हो तरुण हो या बूढ़ा हो वह जो भी शुभा शुभ कर्म करता है जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था में उस उस कर्म का फल भोगता है यथा धेनु सहस्त्र सौ वस्तु विंदत मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म करता अनुगच्छति जैसे बछड़ा हजारों गांवों में से अपनी माँ को पहचानकर उसे पा लेता है वैसे ही पहले का किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है मलिनम ही यथा पश्चात् पश्चाशुति वारिणाम उपवास प्रतप्ता नाम दीर्घम सुख मनंतकम जैसे मलिन हुआ वस्त्र पीछे जल से धोने पर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं उनका अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है दीर्घ काल तपसा से महामते धर्मनिर्धोत पापाध्यंते मनोरथ महामते दीर्घ काल तक की हुई तपस्या से तथा धर्माचरण द्वारा जिनके सारे पाप धुल गए हैं उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं सकुनानावाकाशे मत्स्या चोदके पदम यथान तथा पुण्य कृता जैसे आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते उसी प्रकार पुण्यात्मा ज्ञानियों की भी गति का पता नहीं चलता अनम्यय रूपालय कृतत व्यतिक्रम पेशलमचान अनुरूपम च कर्तव्य हितमात्मन दूसरों को उलाहना देने तथा तो लोगों के अन्यान् अपराधों की चर्चा करने से कोई प्रयोजन नहीं है जो सुंदर अनुकूल और अपने लिए हितकर जान पड़े वही कर्म करना चाहिए इसी से महाभारते शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी धर्म मूलिको नाब द्वांशत्यधिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में धर्म मूलिक नामक तीन अध्याय पूरा हुआ